हवासर्ग, मुख्य व्यवहार प्रकरण अठारह सर्ग मुख्य अमूल्य और आनुषंगिक फलों के साथ इस ग्रंथ के गुणों का निरूपण श्री वशिष्ठ मुनि जी मुनि ने कहा हे रघुवंश तिलक जैसे जोते हुए उपजाऊ खेत में उचित समय में बोए गए उत्तम बीज से अवश्यम भावी सत्वल प्राप्त होता है वैसे ही पूर्वोक्त छ प्रकरणों से युक्त इस मोक्ष संहिता के केवल हृदयंगम करने से ज्ञान प्राप्त होता है यदि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णायक हो तो उसका भी ग्रहण करना चाहिए युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णय न करने वाले आर्ष ग्रंथ का यानी वेद का भी त्याग करना चाहिए पुरुष को सदा न्याय से युक्त यानी युक्ति युक्त का ही अनुसरण करना चाहिए भाव यह कि यद्यपि श्रुतिया पुरुष बुद्धि विरचित शास्त्र की अपेक्षा अत्यंत है तथापि उनका अभिप्राय नितांत गूढ़ है, उनसे सहसा नहीं होता, इसलिए साधारण अधिकारियों को उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए सार के ज्ञाता सत्पुरुष सत्पुरुषों के, के अनुभव मूलक युक्तियों से पूर्ण इस शास्त्र का अभिप्राय अत्यंत साफ है अतः इससे शीघ्र ज्ञान होता है इसका अवश्य सादर सेवन करना चाहिए युक्तियों से पूर्ण वचन बालक का भी हो तो उसको से, उसको ले लेना चाहिए और युक्तियों से शून्य वचन ब्रह्मा जी का ही क्यों न हो पर उसका तृण के समान त्याग कर देना चाहिए जो पुरुष यह कुआ हमारे बाप दादो का बनाया हुआ है यह सोचकर सामने का गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पीता है उस अतिरागी को कौन शिक्षा दे सकता है जैसे प्रातः काल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता है वैसे ही इसके भी केवल चित्त में स्थित करने मात्र से सुंदर स्वच्छ विवेक होगा विद्वान पुरुष के मोह से अंत तक इसका श्रवण कर और स्वयं ही मोटा मोटी इसका ज्ञान प्राप्त कर विचार से धीरे धीरे बुद्धि में संस्कार प्राप्त होने पर पहले उन्नत लता के समान सभा को अत्यंत विभूषित करने वाली शुद्ध वाक्यता हृदय में उत्पन्न होती है महत्व रूपी गुण से गुण से शोभित होने वाली वह दूसरी चतुर्ता उत्पन्न होती है जिससे राजा और देवताओं के तुल्य पूजनीय विद्वान भी बड़ा प्रेम करते हैं जैसे सुंदर नेत्र वाला पुरुष रात्रि के समय दीपक को हाथ में लेकर पदार्थों का ज्ञाता होता है वैसे ही उससे बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है जैसे शरद ऋतु से परिपूर्ण दिशा का कोहरा नष्ट हो जाता है वैसे ही बुद्धि के लोभ मोह आदि दोष शनि शनि ही अत्यंत क्षीण हो जाते हैं हे है श्री राम जी आपकी बुद्धि मल रहित हो गई है अब आपको केवल विवेक अभ्यास की अपेक्षा है श्री राम जी आपकी बुद्धि मल रहित हो गई है अब आपको केवल विवेक विवेक अभ्यास ही। विवे, विवेक अभ्यास अभ्यास अभ्यास ही की अपेक्षा है। अपने अपने के के बिना किया अपने अभ्यास के बिना किया कुछ भी फल नहीं देता विवेक अभ्यास से मन शरत काल में महान सरोवर के तुल्य अति प्रसाद से युक्त और मंदर पर्वत से रहित समुद्र के समान क्षोभ रहित हो जाता है हे श्री रामचंद्र जी इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसमें व्यामोह रूपी काजल की गंध भी नहीं है ऐसी रत्नदीपक की के समान जिसका अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो गया है अतएव पदार्थों के विभाग से युक्त प्रज्ञा अत्यंत दैदिप्यमान हो जाती है जैसे कवच और शित्राण शिरत, आदि से सुसज्जित योद्धा योद्धा के योद्धा को बान छिन्न भिन्न नहीं कर सकते वैसे ही दीनता दरिद्रता आदि दोषों से भरी हुई दृष्टिया इस ग्रंथ के अभ्यास से धन आदि विषयों में असारता असारता असारताज्ञात होने के कारण मर्मच्छेदन नहीं कर सकती प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता भयहेतुओं के सामने खड़ा क्यों न हो फिर भी जैसे बाण पत्थर की चट्टान को नहीं काट सकते वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ित नहीं कर सकते कर्मशाह दैव और पौरुष की प्रधानता के हेतु जन्म और कर्मों की आदिता कैसी होगी अर्थात संसार में जन्म के प्रथम होने पर पौरुष की प्रधानता और कर्म के प्रथम होने पर दैव की प्रधानता कैसे होगी इत्यादि संदेह दिन में अंधकार की नाई शांत हो जाते हैं कारण कि इस ग्रंथ के सुनने से दोनों में यानी जन्म और कर्म में अविद्या मूलक मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है रात्रि की नाई अविद्या के नष्ट होने एवं ज्ञान रूपी आलोक के प्राप्त होने पर सदा सब पदार्थों में शांति हो जाती है इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता मेरु पर्वत की सी निश्चलता और चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त होती है भूमिका के क्रम से संपूर्ण विशेषताओं के शांत होने पर पुरुष की वह जीवन मुक्ति परिपुष्ट हो जाती है जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जैसे संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा अत्यंत प्रकाश करने वाली शरद काल की चांदनी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा परमात्मा का दर्शन कराने वाली बुद्धि अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होती है हृदय रूपी आकाश में शम से प्रकाशयुक्त विवेक रूप निर्मल सूर्य के उदित होने पर विविध अनर्थों के हेतु काम क्रोध आदि धूमकेतु कभी उदित नहीं होते इसमें कोई संदेह नहीं है जैसे शरद ऋतु में वृष्टि करने में अन्य अनिच्छुक मेघमालाएं उन्नत पर्वत में स्थित होती है स्वच्छता को प्राप्त होती है और शांत हो जाती है वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने से विषयों में रहित सौम्य पुरुष चंचलता रहित उन्नत स्वात्मपद में स्थित हो जाते हैं शुद्धि को प्राप्त होते हैं और शांत होते हैं जैसे दिन होने पर पिशाचों की लीला समाप्त हो जाती है वैसे ही दूसरों का द्वेष आदि करने वाली मुख को दीन बनाने वाली कुटिल अश्लील वचनता की निवृत्ति हो जाती है जैसे चित्र में लिखी गई लता को हवा नहीं कपा सकती वैसे ही धर्म, रूपी, दम रूपी, धर्म, धर्म रूपी, भीत जिसमें एकाग्रता, पूर्वक लीन हुई अतएव धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई बुद्धि को मानसिक व्यथाएं विचलित नहीं कर सकती तत्वज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति रूपी मोहगर्त में नहीं पड़ता भला बतलाइए तो सही जिसे मार्ग ज्ञात हो, होगा वह गड्डी की ओर क्यों दौड़ेगा जैसे पतिव्रता नारी अंत के आंगन में ही प्रसन्न रहती है इधर उधर नहीं जाती वैसे ही सत्शास्त्रों के परिज्ञान से उत्तम चरित्र वाले लोगों की बुद्धि शास्त्र के अनुकूल यथायोग्य प्राप्त कर्म में ही रमण करती है असंग बुद्धि वाला पुरुष करोड़ों ला, करोड़ों लाख जगतों में जितने परमाणु हैं उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडों को अपने अंतकरण में देखता है कारण कि उसे माया की अघटित घटना में अत्यंत पटुता का ज्ञान हो जाता है मोक्ष के उपाय के ज्ञान से जब पुरुष शुद्ध अंतकरण वाला हो जाता है तब उसे विविध भोग न तो क्लेश पहुंचाते हैं और न आनंद ही देते हैं प्रत्येक परमाणु में जो संपूर्ण सर्ग वर्ग असंकीर्ण होकर जलतरंगों की नाई आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं उन्हें असंग बुद्धि पुरुष देखता रहता है वह प्राप्त हुए अनिष्ट कार्यों के लिए द्वेष नहीं करता और निवृत्त इस निवृत्त हुए इष्ट कार्यों की प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं होता कार्य के फल आदि के स्वरूप का न्यात, न्याता होता हुआ भी वह उसे न जानने वाले वृक्ष के समान रहता है जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह करने वाला वह सर्व साधारण लोगों की नाई दिखाई देता है इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता हे श्री राम जी इस संपूर्ण शास्त्रों को बचवा बचवाकर और मोटा मोटी जानकर फिर तात्पर्य के पर, पर्यालोचनपूर्वक प्रत्येक श्लोक का विवेचन कीजिए इसे आप केवल उक्ति ही न समझिए समझिए किंतु ब्रह्मा आदि देवताओं के शाप और वरदान के समान इसका फल अवश्य प्राप्त होता है माधुर्य तथा उपमा यमक आदि अर्थालंकार और शब्दालंकारों से विभूषित कवितामय और रसमय यह सुंदर शास्त्र आयास के बिना ही ज्ञात हो जाता है इसमें दृष्टांतों द्वारा अर्थ का प्रतिपादन किया गया है थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति वाला पुरुष इसे स्वयं ही जान लेता है जो इसे स्वयं नहीं जान सकता उसे पंडित के मुख से इसको सुनना चाहिए इसके सुनने विचार करने और जानने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या ध्यान जब आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि तपस्या ध्यान जब आदि का फल इसके फल से गतार्थ हो जाता है यह भाव है इस ग्रंथ का खूब अभ्यास करने एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचन से चित्त संस्कार पूर्वक अपूर्व पांडित्य होता है यद्यपि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से भी पांडित्य होता है तथापि वह चित्त संस्कार पूर्वक नहीं होता इसीलिए इस ग्रंथ के विचार से जनित पाण्डित्यों को अपूर्व कहा, कहा कहा है जैसे सूर्योदय से पिशाच स्वयं नष्ट हो जाता है वैसे ही मैं और जगत इस प्रकार का अति दृष्टा और दृश्य रूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है अर्थात दृष्टा और दृश्य दोनों के शांत होने से चिन्मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट रहता है मैं और जगत इत्या, इत्याकारक भ्रम नष्ट हो जाता है केवल अधिष्ठान ही शेष रह जाता है जैसे स्वप्न मोह के ज्ञात होने पर वह भ्रम पैदा नहीं करता वैसे ही यह भी भ्रम पैदा नहीं करता जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष और विषाद नहीं होते अर्थात संकल्प निर्मित नगर के पूर्णतया बन जाने पर हर्ष नहीं होता और उसके भंग हो जाने से विषाद नहीं होता वैसे ही यह जगत ब्रह्म कल्पना मात्र है ऐसा ज्ञात होने पर फिर यह क्लेश कारक नहीं होता यह चित्र लिखित सर्प है वास्तविक सर्प नहीं है पर सर्प, सर्प, परिज्ञान होने पर यह सुखप्रद अथवा दुखप्रद नहीं होता जैसे यह चित्र लिखित सर्प है ऐसा ज्ञान होने से सर्प चित्र सर्प की सर्पता नष्ट हो जाती है वैसा ही संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर अधिष्ठान परिशेष पूर्वक संसार शांत हो जाता है फूलों और पल्लवों के यानी नवीन पत्तों के मल्ले में यानी नक और सुई आदि से उन्हें छेदने में भले ही कुछ प्रयत्न करना पड़े पर परम प्राप्ति में तनिक भी यत्न नहीं करना पड़ता ज्ञान के प्रतिबंधक राग असंभावना विपरीत भावना आदि पुरुषापराध के निराकरण निराकरण के लिए पौरुष का समर्थन किया है फूल की पाखुड़ी के मर्दन में भी अंगों में व्यापार होता है परमार्थ पद प्राप्ति में तो बुद्धि व्यापार का भी रोध हो जाता है अंग प्रत्यंगों के व्यापार की तो क्या कौन कहे सुखकर आसन में बैठे हुए यथायोग्य भोगों का भोग कर रहे शास्त्र विरुद्ध मार्ग से विमुख एवं देश देशकाल तथा यथायोग्य सत्संग के अनुसार इस शास्त्र का तथा उपनिषद आदि का सुखपूर्वक विचार कर रहे पुरुष को संसार रूप क्लेश से मुक्त कर देने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है जिसके प्राप्त होने पर पुरुष को फिर माता के उदर में निवास और प्रसव, प्रसव समय के क्लेश नहीं भोगने पड़ते ऐसे प्रशंसनीय और सुलभ शास्त्र के रहने पर भी जो पाप आत्मा नरक आदि क्लेशों से भयभीत न होकर भोगों में आ सकता है वे अधम माता के मल के कीड़े हैं। उनका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि वे आत्मघाती है हे श्री रामचंद्र जी मुझसे कहे जा रहे इस शास्त्र को आप सुनिए यह शास्त्र जिनकी बुद्धि अत्यंत परिशुद्ध है उनका उनका हृदय भूत है या विवेक बुद्धि से गृहित होने वाले सारतर पदार्थों की चरम सीमा रूप है या इस शास्त्र का विषय बुद्धि से भी बढ़कर सारतर प्रत्यग प्रत्यगत भूत आत्मतत्व है और यह ज्ञान का विस्तार करने वाला है जिस दृष्टांत से यह शास्त्र सुना जाता है और जिस संकेत से इस ग्रंथ का यथार्थ रूप से विचार किया जाता है, उस का को आप सुनिए। जिस अर्थ का अनुभव नहीं है वह अनु अननुभूत अर्थ है इस शास्त्र में अननुभूत अर्थ में जिस दृष्ट अर्थ से सादृश्य से बोध किया जाता है बोधोपकारक, बोधोपकार बोधोपकार रूप फल को देने वाला उसको विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं यानी जिससे सादृश्य के बल, बल से प्रस्तुत अर्थ का निश्चय होता है वह दृष्टांत है हे श्री रामचंद्र जी जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में स्थित घट पट आदि पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता वैसे ही दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का परिज्ञान हे का जिन जिन, जिन दृष्टांतों द्वारा मैं आपको बोध करता हूं वे सब स्मरण जन्मान अतएव मिथ्या है ज्ञातव्य परमार्थ सत्य और कारण रहित नित्य है मिथ्या मिट्टी सुवर्ण आदि से बने हुए दृष्टांतों से ब्रह्म का बोध कराया जाता है इससे जन्मत्व आदि दृष्टांत धर्म है यह है यह निष्कर्ष निकला केवल एक पर ब्रह्म को छोड़कर संपूर्ण उपमान और उपमेयों का कार्यत्व कारणत्व आदि से सदृश पहले कहा, कहा गया है भाव यह है कि जैसे विचार आदि से बिंब का ग्राहक ज्ञान उत्पन्न होता है यह कहा जाता है वैसे ज्ञान से बिंब उत्पन्न होता है यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश में आपसे जो दृष्टांत कहता हूँ उसमें एक देश का में लेकर प्रस्तुत अर्थ का निर्णय किया जाता है भाव यह कि जगद्रूप विवर्त के अधिष्ठान ब्रह्म के बोधन में सर्प रूप विवर्त के अधिष्ठान का बोधक रज्जु दृष्टांत अधिष्ठान का विवर्त होता है केवल इसी एक अंश में दिया जाता है दार्टंतिक ब्रह्म में रहने वाले नित्यत्व सुखित्व आदि संपूर्ण अंशों में नहीं यह ब्रह्मतत्व के ज्ञापन में जो जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न में प्रतीत पदार्थ की नाई मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत ही है वास्तविक नहीं है क्योंकि दूसरी परमार्थ सत्य और चिदानंद स्वरूप वस्तु है ही नहीं यह आशय है ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टांत कैसे ब्रह्मीय है या अद्वितीय यदि सद्वितीय है तो सिद्धांत की हानि होगी यदि अद्वितीय है तो गुरु शास्त्र आदि के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी इस प्रकार के विकल्पों से उत्पन्न मूर्खजनों की उक्तियों को अवसर नहीं मिलता असिद्ध विरुद्ध आदि दूषण देने में दक्ष तार्किकों के दृष्टांत दोषों से दूषणीय जगत के स्वप्न तुल्य होने के कारण वस्तु में कुछ भी दोष नहीं होता साध्य की सिद्धि होने तक हेतु आदि जगत के पदार्थों में जो बोधबोधक व्यवहार होता है वह व्यावहारिक सत्यता मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है यह भाव है उत्पत्ति के पूर्व काल में और विनाश के उत्तर काल में अवस्तुभूत यानी अभावग्रस्त यह जगत वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है अतः जैसे जागृत पदार्थ है वैसे ही स्वप्न पदार्थ भी है दोनों में मिथ्यात्व मिथ्यात्व का साम्य है यह बात बालकों को तक की समझ में आ सकती है जागृत काल में विजय यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं यो यात्रा के विषय में संदेह होने पर देवता प्रार्थना पूर्वक सोए हुए पुरुष का स्वप्न में यात्रा करनी चाहिए ऐसा संकल्प होने पर चिरकाल तक पूजा मंत्रजप स्तुति आदि से विजय यात्रा के अनुकूल वर मिलने या शत्रुओं के प्रति मुनिशाप आदि देखने पर प्रातः काल यात्रा करने से शत्रुओं पर विजय देखी जाती है और स्वप्न में औषध आउशद की औषधि की प्राप्ति से जागृतावस्था में रोग शांति देखी जाती है यो स्वप्न सादृश्य होने के कारण संपूर्ण जगत की व्यवस्था स्वप्न रूप ही है अतएव जागृत में स्वप्न दृष्टान्त यथार्थ ही है मोक्ष के उपायों की रचना करने वाले महामुनि वाल्मीकि जी ने अन्य भी पूर्व रामायण आदि जिन ग्रंथों की रचना की है उनमें भी दृष्टांतों की बुद्धि के साम्य साम्य के बोधन में यही केवल एक व्यवस्था प्रसिद्ध है अर्थात जिस अंश में साम्य संभव हो उसी अंश में साम्य ज्ञापन में व्यवस्था प्रसिद्ध है संपूर्ण शास्त्र सुनने पर जगत की स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है उसका बोध शीघ्र नहीं कराया जाता क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती यह भावार्थ है चूंकि यह जगत स्वप्न मनोरथ और ज्ञान से और ध्यान से कल्पित नगर के सदृश है इसलिए वे ही दृष्टान्त यहाँ पर दिए गए हैं अन्य नहीं बोध के लिए ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण आदि का दृष्टांत दिया गया है पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से सर्वांश में सादृश्य नहीं हो सकता भाव यदेत ब्रह्मा, ब्रह्मा पूर्वमन बाह्यम एक मेवा इत्यादि श्रुतियों से चित्त शक्ति के परिणाम शून्य प्रति संक, संक्रमरित शुद्ध और अनंत होने अव्यक्तो यम इत्यादि स्मृतियों से असंग उदासीन ब्रह्म में परिणाम हेतु का स्पर्शन होने और चित्त का जड़ के आकार में होना संभव नहीं है इत्यादि युक्तियों से ब्रह्म का परिणाम होने के कारण अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्णादि के तुल्य कारणता की उपमा दी जाती है वहां पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से भी सर्वांश में साधर्म्य का लाभ होना संभव नहीं है विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए पदार्थों के प्रदर्शन में प्रकाशमात्र रूप दीपक के सिवा स्थान यानी दिया तेल बत्ती आदि किसी का उपयोग नहीं होता एक देश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का ज्ञान कराता है जैसे मणिरदीप ईव इस दृष्टांत से उपमान दीप केवल प्रभा से उपमेय मनी का बोध करा देता है दृष्टांत के अंशमात्र से बोध यानी ज्ञे ब्रह्म का बोधोदय होने पर तत्वमसी आदि महावाक्यों के अर्थ के निश्चय का उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए भाव यह कि स्वप्न आदि दृष्टांतों से जगत का मिथ्यात्व प्रतीत होने पर जीवात्मा के आकाश सूर्य आदि दृष्टांतों के और ब्रह्म के मिट्टी सुवर्ण आदि दृष्टांतों के भी पदार्थ परिशोधन द्वारा बोधरूप लक्ष्य अर्थ अर्थ के लिए और उसका बोध होने पर कार्य सहित अविद्या के विनाश के लिए अवश्य उपादेय होने से संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय अहम ब्रह्मास्मी इस प्रकार का महावाक्य के अर्थ का निश्चय ग्राह्य है कुर्किकता कताको प्राप्त होकर विद्वानों के अनुभव का अपलाप करने वाले अपवित्र देहात्म भाव विषयक होने और अपवित्र कुत्ते सुवर आदि की योनि प्रद होने के कारण अपवित्र विकल्पों से अर्थात ब्रह्म प्रमाण सहित है या प्रमाण रहित यदि सब प्रमाण है तो अद्वैत की हानि होगी यदि अप्रमाण है तो प्रमेय की हानि होगी इत्यादि विकल्पों से परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाली प्रबुद्धता का विनाश नहीं करना चाहिए देह आदि में जिस प्रकार आत्मत, आत्मत्व का असंभव है वह प्रकार आगे कहा जाएगा ठीक है विचार न करने से ही वैसा प्रतीत होता है अपाततः वैरी रूप से ज्ञात हुए वेद का वाक्य विचार से तो नित्य निरतिशय आनंद आत्मरूप परम पुरुषार्थ का अनुभव कराने वाला है अतः अनुभवनिष्ठ हम लोगों में वह संपूर्ण प्रमाणों में सर्वोत्तम है यो समादत है परमात वैदिक पर, पुर, पुरुषार्थ से विरहित वचन यदि परमप्रिय स्त्री का भी कहा हो तो मरण नरक आदि अनेक अनर्थों का हेतु होने से प्रलाप मात्र ही है वह न तो वेद है न आप पुरुष का वाक्य है और न प्रमाण ही है हे श्री रामचंद्र जी जिस बुद्धि से तत्व साक्षात्कार जनित जीवन मुक्ति रूप शुभभाग्य होता है वैसी हमारी बुद्धि है उस बुद्धि से पूर्वोक्त रीति से अपरोक्षा योग्य परम पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है वैसी संपूर्ण श्रुतियों की आध्यात्मिक शास्त्रों की एक वाक्यता फलित होती है उससे भिन्न श्रुति के तात्पर्य का अविषय केवल तर्क आदि से ही पुष्ट सांख्य कनाद आदि का ज्ञान है हमारा प्रमाण उससे सर्वथा विलक्षण महावाक्यार्थ रूप महावाक्या है उनका वैसा नहीं है। भाव यह कि उनकी मति कुतरको से कुंठित हो गई है अतएव वे श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करने योग्य बुद्धि से विरहित है अठारह सर्ग समाप्त मुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग दृष्टांत के अर्थ निरूपण के सिलसिले में नित्य अपरोक्ष दृष्टा, दृश्य आदि के साक्षी ब्रह्म रूप प्रमाण तत्व का शोधन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी जिस अंश का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की विवक्षा हो उसी से सादृश्य सब उपमानों में गृहित होता है उपमान और उपमेय में सर्वथा सादृश्य होने पर उपमान और उपमेय में क्या अंतर रहेगा भाव यह कि विशेष अंश में ही सादृश्य गृहित होता है अन्यथा गाय के समान गाय है इत्यादि स्थान में जाति आदि से भी सादृश्य को सादृश्य की विवक्षा होने पर भेद न होने से उपमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा तत और पदार्थ के परिशोधन के उपयोगी तत तत दृष्टांत बुद्धि होने पर अद्वितीय ज्ञान स्वरूप आत्म रूप शास्त्रार्थ का ज्ञान होने से अर्थात अद्वितीय आत्म आत्मतत्व विषयक अखंडाकार वृत्ति का उदय होने से उससे अभिव्यक्त भूत, ब्रह्म स्वरूप से ही भली भाति सिद्ध अज्ञान और, और उसके कार्य का विनाश रूप निर्वाण होता है वही निर्वाण दृष्टांत बुद्धि का फल कहा कहा जाता है इसीलिए दृष्टांत और आ, दार्ष्टांतिकों के विविध विकल्पों का अर्थात दृष्टांत का दारष्टांतिक से भेद और दृष्टांत में दार्ष्टांतिक के प्रचुर धर्म वक्त के प्र, प्रसंजक क्या यह दृष्टांत सर्वांश में है या कुछ धर्मों के अंश में इत्यादि विकल्पों का कोई प्रयोजन नहीं है जिस किसी युक्ति से महावाक्यार्थ का समाश्रय करना चाहिए हे श्री रामचंद्र जी आप शांति को परम कल्याण समझिए उसी की प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए भोजन योग्य भात यदि पक गया तो उसके पाक में साधनभूत भूत आदि के मिथ्या होने से क्या क्षति है औषधम पीव भ्रातुरीवते शिखा यानी औषधि पियो भाई के समान तुम्हारी भी शिखा बढ़ जाएगी इस प्रकार बालक की औषधि पीने में प्रवृत्ति के कारण और शिखा की वृद्धि में अकारण इष्ट साधन होने से एक अंश में सदृश उपमान और उपमेयो से बालक को औषधिपान में इष्ट साधनता ज्ञान के यानि औषधि पीने से मेराहित तो होगा इत इत्य, इत्याक ज्ञान से लिए जैसे लोक में उपमा दी जाती है वैसे ही एक अंश में सदृश अपरिणामी और परिणामी उपमान और उपमेयों से ज्ञातव्य पदार्थ के बोध के लिए उपमा दी जाती है विवेक शून्य बुद्धि वाले पुरुष को इस संसार में पत्थर की चट्टान की बीच में उत्पन्न अत्यंत मोटे अंधे मेढक के समान भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए किंतु शांति आदि के लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए इस प्रकार के दृष्टांतों द्वारा बोधित पुरुष को प्रयत्नपूर्वक परम पद प्राप्त करना चाहिए और शांतिप्रद शास्त्रों के अर्थ का परिज्ञाता तथा विचारवान होना चाहिए सतशास्त्रों के उपदेश सज्जनता, बुद्धि, और सुरुसेवादी के समागम से से पूर्व पूर्व अंतरंग साधन क्रम युक्त आदि के उपयोगी धनों और शास्त्र के केत्पर्य विषयी भूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर बुद्धिमान पुरुष को तब तक विचार करना चाहिए जब तक की पुनः नष्ट न होने वाली चतुर्थ पद नामक यानी सप्तम भूमि का प्राप्ति रूप शांतिमय आत्म विश्रांति प्राप्त नहीं हो जाती इसे फिर से दोहराते हैं इस प्रकार के दृष्टांतों द्वारा बोधित पुरुष को प्रयत्न पूर्वक परम पद प्राप्त करना चाहिए और शांति प्रद शास्त्रों के अर्थ का परिज्ञाता तथा विचारवान होना चाहिए के के उपदेश, बुद्धि, और के समागम से की अंतरंग साधन से अंतरंग युक्त आदि के उपयोगी धनों और शास्त्र के तात्पर्य विषयी भूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर बुद्धिमान पुरुष को तब तक विचार करना चाहिए जब तक कि पुनः नष्ट न होने वाले चतुर्थ पद नामक यानी सप्तम का प्राप्ति रूप शांतिमय आत्मविश्रांति प्राप्त नहीं हो जाती जो पुरुष सप्तम प्राप्ति रूप विश्रांति सुख से युक्त है और संसार रूपी समुद्र के पार हो चुका है वह चाहे जीवित हो चाहे जीवन रहित हो गृहस्थ हो या यति हो उसको अहिक फल और पारलौकिक फल कृत या अकृत कर्म से प्राप्त नहीं होते और श्रवण मनन रूप मन के विक्षेपों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है मंदरा चल रूप मंथन दंड से रहित समुद्र के समान स्वस्थ रहता है किसी एक अंश से उपमानों की के के साथ के बोधन के लिए समता होती है बोध पदार्थ के बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए ही चोच की नाई तनिक बोध को मुह में लगाकर न बैठा न बैठ जाना चाहिए अपितु बोध को रुधय में प्रविष्ट करा देना चाहिए, अन्यथा का विनाश अनिवार्य हो जाएगा हे श्री राम जी आपको जिस किसी भी युक्ति से ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए जो लोग बोध चंचु यानी अपूर्ण बोध है वे परपक्ष खंडन में ही व्याकुल रहते हैं अतएव युक्ति और अयुक्त का विचार नहीं कर सकते हृदय संविदाकाश में विश्रांत अनुभव स्वरूप आत्मरूप वस्तु में जो अनर्थ बुद्धि करता है वह पहला बोध चंचु है भाव यह, यह है कि ज्ञान के फल को जो अनर्थ रूप से समझे वह पहला बोधचं है जैसे निर्बल आकाश को मेघ मलिन कर देता है वैसे ही अभिमान मूलकुतों से ज्ञान और उसके साधनों को विकल्पित करता हुआ जो मूर्ख अपने आत्मभूत बोध को अंतकरण में मलिन करता है वह द्वितीय बोधचंजु है जैसे संपूर्ण जलों का आधार समुद्र है वैसे ही संपूर्ण प्रमाणों के प्रामाण्य का आधार भूत प्रत्यक्ष ही मुख्य तत्व है इसीलिए उस प्रत्यक्ष को ही तत्वतः आपसे कहता हूं उसे सुनिए जैसे सब प्रमाणों की सार इंद्रिया है वैसे ही संपूर्ण इंद्रियों का सार अपरोक्ष ज्ञान है ऐसा श्रेष्ठ लोगों का कहना है वही अपरोक्ष ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष है जो घटमहम घटमह इस त्रिपुटी ज्ञान से सिद्ध सिद्ध, हो, जो सिद्ध, जो आश्रयभूत और विषयभूत वस्तु है, है। वह भी प्रत्यक्ष कही गई व्यवहार भूमि में अनुभूति वेदन और प्रतिपत्ति का नामाक्षरों के अनुसार प्रत्यक्ष यह नाम गया है वह साक्षी है वह साक्षी ही प्राण धारण की कारण जीव कहा जाता है साक्षी ही वृत्ति रूप उपाधि से संवित कहा जाता है अहम इत्या इत्याक प्रतीति का विषय वही प्रमाता कहा जाता है वही साक्षी जिस विषयाकार की वृत्ति से आवरण भंग होने पर आविर्भूत होता है वह पदार्थ कहा जाता है इस प्रकार साक्षी ही क्रम से त्रिविधता को प्राप्त होता है जल जैसे तरंग आदि के रूप में प्रकाशित होता है वैसे ही वही परमात्मा नामक अद्वितीय नित्य सर्वव्यापक सर्वावभाषक चैतन्य ही विविध भ्रमों को करने वाले संकल्प विकल्प प्रधान अंतकरणों से जगत के रूप में प्रकाशित होता है सृष्टि के पूर्व में, में वह साक्षी एक और अकारण रूप से विराजमान था तदुपरांत सृष्टि आरंभ में सृष्टि लीलावश भाव को प्राप्त हुए उसने अपने स्वयं ही आ, स्वयं ही कारण भाव का आविर्भाव किया अर्थात आप ही अपना कारण हुआ यद्यपि एक ही में वास्तविक रूप से कार्यत्व और कारणत्व नहीं बन सकते तथापि साक्षी चेतन में कारणता अविचार यानी अज्ञान जनित होने से सत नहीं है फिर भी जीव को सतसी प्रतीत होती है इस अज्ञान संवलित आत्मरूप प्रकृति में जगत अभिव्यक्त हुआ है इस प्रकार यह जगत आरोपित है यह भाव है विचार से उत्पन्न आत्मसाक्षात्कार भी अपने से उत्पन्न और परमार्थ रूप से अपने से अभिन्न ही जगत रूप शरीर को अज्ञान के विनाश द्वारा विनष्ट कर तत्व पुरुषों को आत्मभूत अनावृत्त अपरिच्छि परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराता है जब विचारवान पुरुष आत्माकार हो जाता है तब विचार भी निवृत्त हो जाता है तब निरुल्लेख यानी शब्द आदि का अविषय एकमात्र ही अवशिष्ट रह जाता है इस प्रकार प्रपंच, इस प्रकार प्रकार प्रपंच प्रपंच के बाधित होने पर अपने बुद्धि इंद्रिय आदि के साथ इच्छा आदि से रहित मन के शांत होने पर कार्य अकार्य इच्छा आदि का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता क्योंकि बाधित का सत्य रूप से भान न होने के कारण प्रारब्धज जनित क्रिया भाष से क्रिया और उसके फल का भोग नहीं होता यह भाव है रहित मन के शांत होने पर कर्मेन्द्रिय आदि कर्म में नहीं चलाए गए यंत्रों की नाई प्रवृत्त नहीं होते मन की शांति होने पर कर्मेन्द्रियो के और उनकी प्रवृत्ति के निमित्त विषय स्फूर्ति के न होने से जीव में चलन क्रिया का अभाव है इस अभिप्राय से निर्मंदर यानी मंथन दंड रूप मंदरा चल से शून्य समुद्र के समान यह दृष्टान्त दिया है भाव यह कि की अज्ञानियों की दृष्टि से चलन क्रिया का भान होने पर भी जीवन मुक्तों की चलन क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती जैसे काट की नाली के भीतर लकड़ी से बने हुए दो भेड़ों को परस्पर भिड़ाने में भीतर रखी हुई और भीतर से खींची जाती हुई रस्सी कारण है वैसे ही मनरूपी यंत्र के चलने में विषयों की स्फूर्ति कारण है। जैसे स्पन्दन वायु के ही अंतर्गत है वैसे ही रूप अवलोक मनस्कार तथा पदार्थ या विषय इनसे परिपूर्ण जगत वेदन के यानी विषय स्फूर्ति के अंतर्गत है इन दोनों के ही विषय पदार्थ है शुद्ध सर्वात्म वेदन कर्म परिपाक की व्यवस्था से प्राणियों के कर्म भोग के लिए जैसे आविर्भूत होता है उन्हीं का रूप धारण कर उत्पन्न हुआ सा विस्तृत देश काल बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों के स्वरूप से शोभित होता है सर्वात्म रूप विचार देह आदि दुश्यता भास को देखकर ही वही मेरा स्वरूप है जो अज्ञान से समझता हुआ जीव भाव से स्थित है अपना रूप जहां जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है वैसा ही वह हो जाता है वह सर्वात्मा जहां जैसे उल्लास को प्राप्त होता है वह शीघ्र वैसे ही स्थित होता है और तद्रुप जैसा शोभित होता है हे श्री रामचंद्र जी जैसे ब्रह्मवश रज्जु में सर्पज्ञान होता है वैसे ही जगत और वह सर्वात्मा द्रष्टा मिथ्यादृश्य होकर प्रकाशित होते हैं परंतु जब विचार होने पर भ्रमनिवृत्त हो जाता है तब संपूर्ण दृश्य यथार्थ है संपूर्ण दृश्य यथार्थ है ऐसा बोध नहीं होता चूंकि चिद्रूपी दृष्टा सर्वात्मक है अतएव उसके दृश्य के तुल्य होना अयुक्त नहीं है प्रत्युक्त युक्ति सिद्ध ही है द्रष्टा के स्वरूप में ही दृश्य भाव का भान होता है अतएव दृश्य भाव वास्तविक नहीं है इसीलिए यह स्थित प्रत्यक्ष ही अकारण अद्वितीय सिद्ध हुआ अनुमान आदि प्रत्यक्ष पूर्वक होने से उसके अंश है भाव प्रमाणों का तत्व आत्मा ही है सिंहकन न्याय से दैव के निराश का स्मरण कराते हुए पौरुष का ही यह फल है हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी परमार्थ था जो केवल अपने पूर्व जन्म का कर्म है उसे दैव मानकर मैं उसके आधीन हूँ जैसा वह मुझसे कराएगा वैसा करूँगा यो उसकी उपासना में तत्पर जो पुरुष है उससे कल्पित दैव को दूर भगाकर इंद्रिय आदि की विजय में शूर अधिकारी पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद को अपने हृदय में ही प्राप्त करा, करता है हे श्री रामचंद्र जी जब तक आप स्वयं ही बुद्धि से उस अनंत रूप विशुद्ध पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करते तब तक आचार्य परंपरा के परमार्थनिष्ठ और प्रमाण शुद्ध मत से विचार कीजिए सर्ग समाप्त मुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग एक दूसरे को बढ़ाने वाले प्रज्ञा बुद्धि प्रकार महापुरुष लक्षण और सदाचार क्रम का कथन श्री रामचंद्र जी पहले आर्यों के संसर्ग से प्राप्त उपदेश आचरण शिक्षण और युक्ति द्वारा बुद्धि को बढ़ाना चाहिए तदनंतर आगे कहे जाने वाले महापुरुष के लक्षणों से अपने में महापुरुषता महापुरुषता का संपादन करना चाहिए यदि संपूर्ण गुण एक पुरुष में न मिले तो इस संसार में जो पुरुष जिस गुण के द्वारा उन्नत प्रतीत होता है वह उसी गुण के द्वारा दूसरे पुरुषों से विशिष्ट गिना जाता है अतः उस पुरुष से शीघ्र उस गुण को प्राप्त कर अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए हे श्री रामजी शम, शम आदि गुणों से परिपूर्ण यह महापुरुषता का यथार्थ ज्ञान के बिना किसी प्रकार की सिद्धि से प्राप्त नहीं होती जैसे वृष्टि से नवीन अंकुर बढ़ते हैं वैसे ही आत्मसुख के आविर्भाव से प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषों के शम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे अन्नात्मक घृत आदि से युक्त यज्ञों से धान आदि अन्नों की हेतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती है वैसे ही शम आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवृद्धि होती है यज्ञों से वृष्टि होती है इस विषय में कहा भी है अर्थात अग्नि में भरी भांति दी गई आहूति आदित्य को प्राप्त होती है आदित्य से वृष्टि होती है वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्राणी होते हैं जैसे कमल के सौंदर्य और शोभा आदि गुणों द्वारा सरोवर की और जल की शीतलता आदि गुणों द्वारा कमल की परस्पर वृद्धि अभिवृद्धि होती है ज्ञान की, की, की सतपुरुषों के आचार से वृद्धि होती है और सतपुरुष के आचार की ज्ञान से वृद्धि होती है यो ज्ञान और सतपुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम, प्रज्ञा महापुरुषता आदि से युक्त श्रवण आदि प्रयत्न से क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे यानी उनका पुनः पुनः आवर्तन करे हे श्री रामचंद्र जी यहां जब तक ज्ञान और सदाचार का भलीभा अभ्यास न किया जाए तब तक उनमें से एक की भी पुरुष को सिद्धि नहीं होती जैसे पके हुए धान के खेत की रक्षा करने वाली स्त्री को जो कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कोई दूसरा व्यापार नहीं करती है विस्तृत करतल ध्वनि से युक्त गान से आयुषंगिक पक्षियों का निराश और गान का आनंद एक ही काल में होता है वैसे ही ज्ञान प्राप्ति में विघ्नभूत राग मान आदि के निराकरण से इच्छा रहित अतएव कर्ता न होते हुए भी किए गए ज्ञान के श्रवण और सदाचार से रूप अर्थात केवल श्रवण और सदाचार मात्र का कर्तारूप पुरुष अनुसांगिक विघ्नों के निराश द्वारा परम पद को प्राप्त होता हैघुकुल जैसे मैंने इस प्रकार के इस सदाचार क्रम का आपको उपदेश दिया है वैसे ही इस समय आगे के प्रकरण में ज्ञान क्रम का आपको भली उपदेश देता हूं यह शास्त्र कीर्ति देने वाला आयु बढ़ाने वाला और पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र का इसे जानने वाले हितैषी गुरु से श्रवण करना चाहिए जैसे निर्मली के चूरण का संसर्ग होने से महिला जल निर्मल हो जाता है वैसे ही इसका श्रवण करके करके बुद्धि को दर्पण की नाई निर्मल करने के कारण आप अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त होंगे मुनिका यानी प्रस्तुत साधन संपत्ति से मननशील पुरुष का मुनि का मन जिसने ज्ञातव्य पदार्थ को जान लिया है ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थ के बल से ही विवश हो परम पद को प्राप्त होता है वह अज्ञान और उसके कार्य का तिरस्कार कर जागरूक हो अखंडित उत्तम पद को नहीं छोड़ता इसमें कुछ संदेह नहीं है कहा भी है देहात्म ज्ञानवान जैसे सर्वसाधारण को होता है वैसे ही जिसको आत्मा में ही का बाधक बाधक ज्ञान हो जाता है वह पुरुष इच्छा न रहते भी मुक्त हो जाता है सर्ग समाप्त। इति श्री योगवासिष्ठ हिंदी भाषा अनुवाद में व्यवहार प्रकरण समाप्त जय सियाम